माँ की बातें स्वामी अरूपानंद जब तक शरीर है तब तक अनायास ही दर्शन मिल जाता है जैसे मैं यहाँ हूँ तो आने से ही दर्शन मिल जाएगा अब ठाकुर को आंखों से देख पाना भला कितनों के भाग्य में संभव है विजय गोस्वामी ने उन्हें ढाका में देखा था उनके शरीर को दबाकर ठाकुर ने यह सुनकर कहा था आत्मा का इस प्रकार बाहर निकल आना अच्छा नहीं है लगता है अब शरीर अधिक दिन तक नहीं रहेगा किसे भगवान का दर्शन मिला है बोलो तो सही नरेंद्र को उन्होंने दर्शन करा दिया था सुखदेव व्यास शिव आदि तो चीटे मात्र हैं स्वप्न में भले उनका दर्शन मिल जाए पर वे भौतिक देह धारण कर दर्शन देवे यह बड़े ही भाग्य की बात है उत्तेज स्वर में यदि मन शुद्ध हो तो ध्यान धारणा क्यों न होगी दर्शन क्यों न होगा जब करने बैठने से अपने आप शरीर के भीतर से गर गर करके नाम निकलने लगेगा बिना किसी प्रयास के जब ध्यान सब यथा यथासमय आलस्य छोड़कर करना चाहिए दक्षिणेश्वर में एक दिन शरीर अस्वस्थ होने के कारण मैं थोड़ी देर से उठी तब रोज रात में तीन बजे उठती थी दूसरे दिन और देर करके उठी क्रमशः देखती हूँ कि सवेरे उठने की इच्छा नहीं हो रही है तभी मन में आया अरे यह तो आलस्य ने मुझे घेर लिया है उसके बाद जोर लगाकर उठने लगी तब सब पहले की ही भांति होने लगा इन सब बातों में जोर लगाकर अभ्यास करना होता है साधन भजन तीर्थ दर्शन अर्थोपार्जन चाहे जो बोलो सब कम उम्र में ही कर लेना चाहिए मैंने काशी वृंदावन में पैदल घूम घूमकर कितना दर्शन किया है अब तो दो हाथ दूर जाने में पालकी की आवश्यकता होती है पकड़ पकड़ कर ले जाना होता है बुढ़ापे में कप श्लेषमा से भरे शरीर में शक्ति नहीं होती मन में बल नहीं होता तब क्या कोई काम हो सकता है ये यहाँ के लड़के सब कम उम्र में भगवान में मन लगा रहे हैं यह ठीक हो रहा है ठीक समय में हो रहा है मुझे बेटा चाहे शासन कहो या भजन कहो सब अभी इसी उम्र में कर लेना बाद में क्या हो पाता है जो कुछ कर सकते हो वह अभी ही मैं अभी जो तुम्हारी कृपा लाभ कर रहे हैं वे तो भाग्यवान हैं इसके बाद जो आएंगे उनका क्या होगा माँ यह क्या उनका नहीं होगा भगवान सब समय सर्वत्र विद्यमान है ठाकुर विद्यमान है उनकी कृपा से होगा अन्य सब स्थानों में क्या नहीं हो रहा है मैं प्रेम पाने से ही तो प्राण व्याकुल होंगे तुम हम लोगों को प्यार करती ही कहाँ हो माँ मैं तुम्हें प्यार नहीं करती जो मेरे लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करता है मैं उसे प्यार देती हूँ फिर तुमने तो इतना किया है घर में जब भी किसी वस्तु पर हाथ जाता है तो तुम्हारी याद हो आती है बहुत ही प्यार करती हूँ पर शरीर को लेकर तो घनिष्ठ नहीं हुआ जा सकता और वैसा करना क्या ठीक है तुम लोग जितने यहाँ हो प्राय सभी की याद आती है पर जो दूर है उनके लिए ठाकुर से कहती हूँ ठाकुर तुम उन लोगों को देखो मैं सब समय उन लोगों को याद नहीं रख पाती